आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में बातें मुलाकातें जी हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज हम लोग विशेष डॉक्टर से बात करेंगे धवल जी से धवल का पड़िया जी हमारे साथ है और विशेष जब बात करते हैं हम लोग फिजियोथेरेपी की तो आजकल बहुत अच्छे इन्वेंशन उसमें हुई है और काफ़ी लोगों को जो है फिजियोथेरेपी से बहुत सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हम लोग पिछले कुछ हफ्ते से जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर दवल कपाड़िया भी फिजियोथेरापिस्ट है और विशेष कंसल्टिंग करते हैं और ख़ास करके मसल जो पेन है या मसल्स की बात आती है जब हम लोग औरतों रीहेबलेशन की बात जब आती है औरतों के बारे में बात करते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर हमारी हड्डियाँ और को ता जो मसल्स जुड़े हुए थे उसके साथ में जो नसें होती हैं वो सारी चीजों को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं उसके लिए क्या फिजियोथेरेपी काम करता है इस विषय के स्पेशलिस्ट हैं तो हम लोग आज जानेंगे मसल्स के बारे में बोन्स के बारे में औरतों के बारे में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर धवल कपाड़िया सर का बहुत बहुत स्वागत है कैसे है सर बढ़िया धन्यवाद जी जी स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग कुछ खास बातें आपसे सुनेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे हम लोग और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मसल्स की बात जब आती है तो सबके लिए ज़रूरी है जितना मसल आपका स्ट्रांग होगा उतना ही बॉडी का फंक्शन जो है वो नेचुरल होगा और अच्छा होगा जिसमें पेन वगैरह नहीं होगा तो आइए इस को लेकर हम लोग बातें करेंगे लेकिन सबसे पहले डॉक्टर धवल कपाड़िया का, का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे दो कलाकार जुड़ गए हैं उनसे भी वो बरू कराते हैं आपकी तो डॉक्टर टीएस एस दरल सर हैं हमारे साथ में मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी डॉक्टर हैं और एमएस आपने किया और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप फिर से कंसल्टेंसी शुरू किया है लेकिन गाने का बहुत शौक है आपको तो आज हमारे बीच में आप परफॉर्म करने वाले हैं और साथ में हमारे तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के विशेष विनर वॉइस ऑफ रेडियो मधुबन विक्रांत जी हमारे साथ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं अंदाज में गाना गाते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक गाना भी हो जाए और सबसे पहले सर मैं कि एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाइए डॉक्टर साहब के स्वागत में <laughs> मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन है दो दिन बाद तो उन्हीं को समर्पित उन्हीं का एक खूबसूरत गीत एक गाना मैं आपके सामने रखता हूँ स्वागत स्वागत है वो जब याद आए क्या बात वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए ज़िंदगी के अंधेरे में हम जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए, जब याद आए बहुत याद आए जा रास्ते हस दिए थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है चले आ रहे हैं वो नजरे झुकाए वो जब याद आए बहुत याद आए दिल सुलग लगा अर्शक बहने लगे दिल सुलगने लगा अर्शक बहने लगे जाने क्या क्या हमें लोग कह दे लगे मगर रोते रोते हंसी आ गई है मगर रोते रोते हंसी आ गई है खयालों में आके वो जब मुस्कुराए वो जब याद आए बहुत याद आए आब याद आए बहुत याद आए रमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए, बहुत याद आए आए बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और मोहम्मद रफी साहब की आपने याद कराई और उनका ये पॉपुलर गाना आपने सुनाया बहुत बहुत शुक्रिया आपको आइए आप डॉक्टर साहब से हम लोग बातें करेंगे डॉक्टर धवल कपाड़िया जी हमारे साथ हैं उनसे रूबरू होते हैं और डॉक्टर धवल कपाड़िया जी मैं चाहूँगा की सबसे पहले तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए और किस तरह से मेडिकल फील्ड में आपका आना हुआ कुछ स्टोरी है तो उसको भी जरूर सुनाइए अवश्य <laughs> अवश्य जी मेरे परिवार में अभी फिलहाल मैं और मेरे माताजी दोनों ही है मेरे भाई और वो अभी रहते हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है अच्छा अच्छा रहा रही बात मेरी मेडिकल फील्ड में आने की तो बचपन से मुझे मेडिकल फील्ड में ही आना था हुँ, हुँ, हु, जी तो so, उसी की वजह से टेंथ के बाद साइंस लिया और फिर गुजरता गया गया मेडिकल फील्ड में में मैं मैं मैं चलता गया, और आज जाके एक अच्छे से हॉस्पिटल काम कर रहा हूं। जी, जी. अच्छा कि जैसे फिजियोथेरेपी की बात आती है तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन जैसे आपने कहा कि मसल्स स्केलेटन और विशेष अर्थो रिहेबिलिटेशन के बारे में तो मसल स्केलेटॉन ये जो मसल्स की बात आती है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से हड्डियों का और हमारे नसों का क्या कनेक्शन है और कैसे इनको ठीक रखा जाता है थोड़ा सा इसको फिजियो के साथ जोड़ के बताएंगे और कैसे ये काम करते हैं जी रमेश जी हमारे शरीर में करीबन 206 से ज्यादा हड्डियां होती है और स्नायु की बात करें मसल्स की बात करे तो गिनने जाए तो छे से भी ज्यादा मसल्स हमारी बॉडी में रहते हैं अगर उन 600 मसल्स में से या 206 हड्डी में से एक हड्डी या एक मसल भी बराबर काम नहीं करता है तो हम रात को सो नहीं पाते <laughs> सही बात तो है। तो इसमें शत प्रतिशत भगवान की मेहरबानी है की हम अब तक रोज सो रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और ज्यादातर किस्से में हम लोग रात देखते हैं बम फटने की जब तक हमारे शरीर में कुछ नहीं है तब तक हम फिजियोथेरापी के पास जाते नहीं है सही बात है तो मेरा ये मानना है और कहना भी है और सुझाव भी है कि बने तब तक अपने के लिए दिन में एक बार तो निकालिए अगर आप शरीर के सम... लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय आपको निकाल देगा बार सही बात है जी तो मैं चाहूंगा की जैसे ये जो मसल्स की बात आती है तो थोड़ा सा इसके बारे में इसको कैसे स्ट्रेंथ मिलता है ताकत मिलता है किन किन चीज़ों से क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज किस टाइप का एक्सरसाइज हमारे होनी चाहिए क्योंकि सभी एज ग्रुप वाले तो जिम में नहीं जा सकते हैं और जी. कुछ लोग आज तो आज आज तो कोरोना का सिचुएशन भी ऐसा रहा कि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल तो इनहाउस में हम लोग मसल को कैसे बिल्डअप करें इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए और कैसे हम लोग उसके ऊपर काम जी इन जनरल स्नायुओं का काम क्या होता है हड्डियों को आधार देता है अपने शरीर में जितने भी साधे है जॉइंट्स हैं उन सब जॉइंट्स को मोड़ना और खोलना सब काम स्नायुओं का रहता है तो अगर हम दिन के दौरान ज्यादातर कसरत ना भी कर पाए और दिन में कम से कम अपने बीस से तीस मिनट वॉकिंग कर पाए तो इन जनरल सभी ग्रुप के लिए वो बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी जो यंग एज ग्रुप में है वो वॉकिंग के साथ कर सकते हैं पुशअप्स कर सकते हैं लंजेस कर सकते हैं बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जिनसे उनका ओवरऑल बॉडी फिट रहेगा हम्म हम्म उनका कार्डियक हार्ट भी उतना मजबूत रहेगा ताकि छोटी छोटी चीजों में उन्हें दर्द या छोटी छोटी चीजों में उनको थकान या सांस फूलने वाली तकलीफे नहीं होगी जी जी अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हड्डियों की बात आती है तो हड्डियों को कैसे मजबूती मजबूती की बात करें तो हड्डियों कैल्शियम और फॉस्फरस से होती है तो कैल्शियम जिस जिस खाने में ज्यादा होता है वो खाना हम ले सकते है जैसे की दूध है केला है हड्डी के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है सरग हुए की सींग आती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जी जी। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यस, सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम उसी में पाया जाता है तो हो सके तो उसका सेवन अधिक से अधिक करें कई लोग उसके पत्ते भी बोलते हैं उसकी सब्जियां बना सकते हैं जूस बना सकते हैं या काढ़ा बना के जी जी जी कैल्शियम के लिए वो उत्तम माना गया है ऐसा कहा जाता है की जो कैल्शियम दस से बारह केले और तीन ग्लास दूध में से मिलता है उतना एक ड्रमस्टिक में से मिलता है हम्म हम्म तो जो लोग भी फ्रैक्चर या हड्डियों की कमजोरी की बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये सेवन करना बहुत जरूरी है चलिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ड्रमस्टिक तो मेरे ख्याल से सबके आसपास में सोसाइटी में होती ही है पेड़ और उसमें लगते ही है और उसके पत्ते भी उतना ही इम्पोर्टेंट है तो आप उसका जो है उपयोग कर सकते हैं और रमस की सब्जियां जो है वो तो बहुत अच्छी टेस्टी भी बनती हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और हमारी कुछ दर्शक मित्र जुड़ गए हैं महा जी ने मैसेज किया है ओम शांति करके और फिर अमित कुमार जी ने भी याद किया है सुपर करके लिखा है डॉक्टर आपको सुनकर उन्होंने सुपर नाम लिखा है <laughs> और आशा पांडे उदयपुर से जुड़ गए हैं उन्होंने नमस्कार लिखा है और आपको भी याद किया है तो सभी को याद किया है आशा जी थैंक यू सो मच याद करने के लिए अनिल द्विवेदी भी जुड़ गए हैं मुंबई से उन्होंने भी वेलकम लिखा है अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक सूफियाना गाना चाहूंगा कि विक्रांत जी आप बताइए उसके बाद हम लोग फिर Uh, फिजियोथेरा कैसे में यानी एक्सीडेंट केसेस में कैसे काम करता है उसके बारे में डॉक्टर धवल जी से जानेंगे जी पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम तो ये मैं आप लोगोंगमन पर आधारित एक सुफियाना अंदाज आज इबादत आप लोगों के बीच क्या the mm -hmm.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 इस है में नजर दर्द उदार दिल तरफ हो गई दिल तरफ हो गई mere maula mere mehlo mere maula mehlo ira dariya ki riya ki riya Thank you. बहुत बहुत बहुत बहुत खूब खूब चलिए जी ही अच्छा लगा आपने जिस दिल से गहराई सिखाया गीत को आनंद आ गया हमें भी बहुत बहुत आगे बढ़ते बहुत, बहुत, हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत हैं। <laughs> और रोशनी जी भी जुड़ गए हैं <laughs> और शिवानंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग मैसेज करते ही तुरंत आगे थैंक यू सो मच अब डॉक्टर धवल जिसे हम लोग बातें करेंगे कि जिस विषय को लेकर उनका स्पेशलाइजेशन है तो जैसे छोटी मोटी एक्सीडेंट होता है या फ्रैक्चर्स होते हैं उस समय कैसे है? अब फिजोथेरेपी काम करता है और पूरा स्ट्रक्चर क्या है कैसे कितना टाइम लगता है किन किन चीज़ों में चाहे हाथ फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी हम लोग हाथ ऊपर रखते हैं तो फिर उसकी उंगलियाँ भी अगर स्प्रक्चर में है तो फिर वो मोवमेंट्स नहीं करता तो उसमें फिजियोथेरा बड़ा ही एकदम वरदान का काम करता है तो मैं कि उसको थोड़ा डिटेल में बताइए कैसे ये काम करता है और एक्सपीरियंस शायद जनरली हम सुबह उठते तब से रात को सोते है तब तक हमारे हड्डियां और स्नायुओं की जो भी तालमेल होती है उसी की वजह से हम चल सकते उठ सकते बैठ सकते अभी कोई कारण एक्सीडेंट या अकस्मात में फ्रैक्चर या कोई इंजरी होती है हम्म तो दो उस दौरान हड्डिया या तो अपने आकार से विचलित हो जाती है या तो का जाता है। उस का स्नायुओ की ताकत वापस लाने में फिजियोथेरापी एक अहम रोल निभाता है फ्रैक्चर के बाद कई दर्दियों को ज्वाइंट से पैर मुड़ना बंद हो जाता है उनके मसल्स में उतना पावर नहीं रहता है कि वो इंडिविजुअली खुद से अपना पैर उठा सके या खुद से अपना पैर या हाथ मोड़ सके। तो उसके लिए सकेरापी उस बंद स्नायुओ में मृत स्नायुओं में जान डालता है उस स्नायुओ की ताकत बढ़ाता है ताकि वो स्नायु से हड्डी मोड सके खुल सके और दर्दी वापस खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके एक और बात पूछना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि कुछ बड़ा एक्सपीरियंस जो आपके पास आया हो अब तक में और जैसे कि कुछ ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर ने कहा है और फिर ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस सुनाइए एक दो पेशेंट का जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लेकिन आपके पास आने से उनको राहत मिल गया और वो आज अच्छे है जी कई ऐसे पेशेंट है जो कमर की गद्दी खींच जाने के कारण बेड रेस्ट में चले जाते हैं डॉक्टर सर्जन की टीम को वही सलाह होती है कि अभी बेड रेस्ट करे ताकि गद्दी अपने मूल आकार में आ जाए और आप फिर से खड़े हो सको उस दौरान आपका जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको करीबन तीन गुना कम कर सकती है सपोज आपको डॉक्टर तीन से चार महीने का आराम कहते हैं उस दौरान अगर ठीक से सारी स्नायुओं की कसरत की जाए तो दर्दी कम से कम बीस से तीस दिन में पत्थरी से बाहर आ सकता है और ऐसे कई पेशेंट्स मैंने देखे अपने करियर में जो छ महीने तक बेड पर रह जाते हैं अगर उनकी ठीक से नहीं हुई होती वो 20 से 25 दिन में वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए केवल और केवल कसरत और फिजियोथेरापी के बदौलत हम्म हम्म एक हमारे यहाँ मेरे ही आस में हमारे रिलेटिव में अ uh, उनका एक्सीडेंट हुआ स्कूटर में पीछे बैठ रहे थे और फिर जब वो एक्सीडेंट हो गया तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह सारा किया लेकिन बाद में उनको पता चला कि अभी उनका जो मोशन हो रहा है या पेसाब करते हैं तो उनको पता नहीं चलता वो कनेक्शन ही शायद वो ब्रेन तक मैसेज जो जाने वाली बात होती है वो शायद मिल है तो उनको फिर सारा टाइम जो है वो पैकेट लगा के ही चलना पड़ता है एक व्यक्ति उनके साथ लगता ही तो ऐसा क्यों हुआ यार, उसमें तरफ़ी का काम हो सकता है कि अभी कुछ है है है है कि कि अभी क्या होता होता होता होता वो जो स्नायु जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, उसको भी सप्लाई नस करती है हुँ। अपने शरीर में रमेश जी करीबन सात ट्रिलियन से भी ज्यादा नसें होती है ओ। ट्रेलियन से भी ज्यादा होती है, उसमें से एकाद नस भी अगर उस नायु को खून नहीं पहुंचा पाती जिससे यूरिन पे हमारा नियंत्रण बनता है, तो वो नस कहीं पे दब जाए तो ये घटना हो सकती है हम्म हम्म उसके लिए एक भी एक सवाल मैं पूछना हम्म या डॉक्टर धवाल एक सवाल मेरा भी था है। आज फ्रैक्चर के केसेस होते हैं खासकर लोअर लेग में टीमर में या टीबिया में कहीं भी फ्रैक्चर होता है और कई बार पेशेंट को काफी लंबे टाइम तक प्लास्टर में रहना पड़ता है तो ऐसे में ऑब्वियसली नीद नी जॉइंट काफी स्टिफ हो जाता है तो नी जॉइंट की जब आप उसकी जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं उस स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए तो मैंने देखा है कि ये काफी पेनफुल काफी पेनफुल प्रोसीजर होता है ये तो मरीज को दर्द ना हो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं आपका टांग को मोड़ने की कोशिश करते हैं इकाई करने के बाद इसको फिजिकली करना पड़ता है ऑब्वियसली मोड़ने के लिए तो वो पेन ना हो पेशेंट को उसको रिलीव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं जी आपका सवाल बिल्कुल सही है कई सारे पेशेंट में बेड रिडन या प्लास्टर की वजह से जब पैर ज्यादा देर तक इमोबाइल रहता है तब मसल्स पूरे स्टिफ हो जाते हैं उस दौरान मसल्स में पहले पावर डालना बहुत जरूरी है जैसे कि क्वाड्रिसेप्स आप शायद से जानते हो गए डॉक्टर जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स में अगर पावर आ जाता है उसके लिए नी प्रेसिंग करके एक्सरसाइज आती है जिसको संजीवनी माना गया है घुटनों के लिए अगर वो दर्दी उसके इमोबाइल फेज में वो कसरत ज्यादा से ज्यादा करता है तो उसके वही स्नायु में इतनी ताकत होगी कि जब भी पैर मोड़ने का आएगा उसको इमोबाइल फेज के बाद तो वो अपने आप से उस सा सवाल मेरा थोड़ा अलग था आ, मसल्स हाँ, तो वीक होती ही होती हैं लेकिन ज्वाइंट भी स्टिफ हो जाता है ऑलमोस्ट फाइब्रोसिस जैसे उसमें हो जाता है तो उन फाइब्रोस को तो तो तोड़ना पड़ता है लिटरली बिल्कुल ताकत लगा के करना पड़ता है आपने देखा युवा खुद ही करते होंगे तो वो वो चीजें बड़ा पेनफुल होता है एक्चुअली तो उस टाइम पे कुछ दवा इंजेक्शन वगैरह या कोई और कोई तरीका है जिससे जैसे एक तो हॉट फोमेंटेशन जैसे करते हैं तो इसी तरह से, तो तो इस तरह से जे, कोई जे, और दवा इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी वो पेशेंट के लिए बड़ा पेनफुल होता है हम वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर के आस पास आइस पैक रख सकते हैं ताकि जो मसल और नव होगी वो नम हो जाएगी टेम्पररी फेस के लिए और उस नमनेस वाले फेज में हम पैसिवली पेशेंट का पैर मोड़ सकते हैं पेन लिमिट में okay. में ओके एक्चुअल ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है वो करीबन 15 से 20 25 दिन का टाइम लेती है पूरा पैर मोड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर थी. थैंक यू हेलो डॉक्टर धवल जी बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का कन्वर्सेशन सुनकर और कई क्रिटिकल कंडीशन में जो है आज एक अच्छा चीज है की लोग जब एक्सीडेंट हो जाता है फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद सीधे फिजियोथेरेपी से कनेक्ट हो रहे हैं और उससे उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जा रही है और कई मसल्स जो हैं उंगलियों की बात आती है वो मुड़ने में बहुत टाइम लगता था पहले आजकल एक्सरसाइज करने से उनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है औरबिलिटेशन आपने लिखा है तो और रिहेबलीटेशन रिया, में क्या किया जाता है थोड़ा सा बताइए जी जी रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि दर्दी अपने मूल दैनिक क्रियाओं में वापस आ जाए हम्म और, और यानी हड्डियों के लगते अगर किसी भी दर्दी को कोई तकलीफ है तो हड्डियों के दौरान कोई तकलीफ हुई हो तो वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आ सके वो हो गया और रिहेबिलिटेशन जी जी तो वही आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार मैं हमारे छोटे से कुमार जी है शिवानंद सिंह और बहुत ही अच्छा क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी अच्छा जो है सिंगिंग करते हैं। तो मैं चाहूंगा शिवानंद सिंह चौहान है और मैं आज जो गाना गाने वाला हूँ वो जनरली हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड है क्या बात है क्या बात है <laughs> की आवाज आ रही है सर जी जी आ रही है एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी तूफान में डूब रही जिंदगी जिंदगी माझी की आंखों में जाक के माझी की आंखों में जाक के किनारा ढूंढ रही है जिंदगी जिंदगी जिंदगी जिंदगी बादलों का शोर बहुत तेज हवा चल रही है तेज हवा चल रही है इकलो माँ के हाथ में ओ माजी इकलो माझी के हाथ में आंख मुंद है जागी हुई आंख मुंद है जागी हुई एक मासूम सी सीना विंदगी जिंदगी तूफान में डूब रही जिंदगी जिंदगी जी तुम साथ निभाना एक एक कदम बढ़ाना एक एक कदम बढ़ाना मैं छोड़ दू आस अगर ओ जी मैं छोड़ दू आस अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी तुम ना छोड़ ना साथ कभी एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी तूफान में डूबे रही जिंदगी जिंदगी माझी की आंखों में झांक कर माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी जिंदगी जिंदगी जिंदगी बहुत बहुत सुंदर बहुत ही आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लगा शिवानंद आपने बड़ा सुंदर गीत डॉक्टर लोगों के लिए डेडिकेट किया बहुत ही अच्छा हमारे साथ खुश नसीबी हमारा ये है कि हमारे साथ दोनों जुड़ है डॉक्टर जवान जी मैं अब एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की अभी हम लोग मसल्स के बारे में आपने शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से बताया और बारे में सबसे अच्छा आपने बताया मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे जीवन में आ, काफी अलग अलग फेजेस आते हैं और हम लोग इन चीजों को समझ रहे हैं आजकल अवेयरनेस काफी ज्यादा है फिर भी हड्डियों को और मसल्स को ठीक रखने के लिए हमें छोटा सा कुछ एक्सरसाइज के टिप्स बताइए जो सभी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस वगैरह बताइए जो करने से हमें जो है मसल्स हमारे मजबूत रहेंगे और बॉन भी अच्छा जी तीन से चार ऐसी कसरत है जो लगभग हर एक एज ग्रुप में कर सकते हैं जैसे कि पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कुछ ना कर सको तो सिंपल ब्रेस्क वॉकिंग करना है पंद्रह से बीस मिनट स्पीड में चल के आ जाना है आपके शरीर में थोड़ा सा पसीना होना चाहिए जिससे आपका हृदय मजबूत रहेगा दूसरा अगर आप यंग हो और कर सकते हो तो घर पे पुशअप करने चाहिए तीसरा जो उम्र वाले व्यक्ति है जनरली उनको कमर का दर्द रहता है तो वो घर पे कुछ ना कर सके तो सीधा लेट जाना है अपने दोनों घुटनों को मोड़ के सिर्फ छाती की तरफ खींचना है खींचा अच्छा, और अच्छा। रोकना तो यस पांच से दस सेकंड रोक के छोड़ देना है इसमें आपका पूरा बॉडी स्क्वीज होता है आपके जितने भी स्नायु होते हैं शरीर में वो सब स्नायु अपनी महत्तम क्षमता में खींच जाते हैं ताकि आपके शरीर की फ्लेक्सीबिलिटी बनी रहती इससे फायदा यह रहता है कि छोटी मोटी तकलीफ़ है जिसको सोने में दर्द हो जाता है एक तरफा सोने से सुबह उठने में दर्द रहता है वो सारी तकलीफे हमेशा के लिए दूर हो जाती है क्या बात है जी बहुत ही सुंदर बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को ये बातें सुनकर थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप इन एक्सरसाइजों को जरूर करिए जिससे आपका मसल्स और पेन जो है कम होगा अब आइए आगे बढ़ते हैं मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आ, आपके हॉबीज क्या है थोड़ा सा बताइए हमें डॉक्टर साहब <laughs> मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ जी जी और क्रिकेट है कैरम है चेस है फुटबॉल है वॉलीबॉल है सारे एक्चुअली आउटडोर गेम्स बहुत पसंद करता हूँ <laughs> क्या बात है क्या बात है रमेश जी ये पूछ रहे है की गेम्स के अलावा और क्या हॉबीज है <laughs> ये भी अच्छा था चलिए मजाक की बात नहीं नहीं सही, काफी आपे नहीं बता सकता <laughs> नहीं नहीं पर मैं आपको इंस्पायर करने के लिए मैं बता सकता हूँ अगर आपसे पूछे तो मैं अपना बता सकता हूँ कि इसके अलावा भी क्या हॉबीज हो सकता है ठीक <laughs> है <laughs> जी पक्का <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब और आइए हमारे जीवन में हॉबीज तो देखिए हम लोग का जिन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं वो हमारी हॉबीज बन जाती हैं हमारी खाने पीने की जी। आदतें हो जाती हैं और रुचि की चीजें हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पसंदीदा गेम्स तो है उससे तो खेलते ही है साथ ही साथ आज के समय में मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है तो काफी चीजें उससे भी हम लोग जुड़ गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग टच स्क्रीन पे ज्यादा आ गए हैं जिसकी वजह से हमें जो है बाकी हमारे फिजिकल हॉबीज जो हैं वो छूट रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी और डॉक्टर साहब ने इन गेम्स को याद कराया है उनको अगर करते हैं हम लोग अभी के समय में बहुत लोगों का ये हो गया है कि हम लोग फिजिकल आउटडोर गेम्स भूल ही गए हैं बहुत जरूरी हो गया है कि आज हम लोग आउटडोर गेम्स के लिए समय निकालें नहीं तो आज तो छोटे बच्चे भी जो है मोबाइल के साथ इतना जुड़ गए हैं एडिक्ट हो गए हैं तो उन्हें आउटडोर गेम्स के बारे में पूछो तो नाम भी नहीं बता पाएंगे <laughs> तो मोबाइल में गेम्स मोबाइल तो बहुत सारे आपको भी खेलते हैं, तो। तो हम आगे बढ़ते हैं और रोशनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोशनी जी कैसे है आप मैं ठीक हूँ सर जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर पी एस नारल सर है धवल जी है उनको आपकी आवाज सुनना सुनाइए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं शिवानंद भी शायद फर्स्ट सुन रहे हैं आपको बाकी हाँ, हैं। नोशनी, नोशनी तो है आपका हाँ। बहुत ही प्यारा आवाज है इनका थैंक यू डॉक्टर हमें लता जी का एक गाना सुनाती हूँ से सनम क्या पैदा हो हमसे सनम क्या पैदा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उमर भर का बाहों में चलियो सनम क्या पैदा हो हमसे सनम क्या पैदा हो चले जाना है नजर चुरा के ओ। थामी थी साजन तुमने मेरी कलाए क्यों चले जाना है नजर चुरा ओ। थे साजन तुमने थी सालाई क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता बह में चले सनम सनम क्या हो, हम से क्या पैदा पैदा हो थैंक थैंक यू यू सो मच बहुत आपने बहु कई बार होती है ना चीजें बहुत सिंपल सी होती हैं हम लोग उन चीजों को जो है समझ जाए तो बड़ी चीज है <laughs> आइए डॉक्टर साहब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे डबल जी कि जी डाइट के बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि मसल्स और हड्डियां तो हमारे लिए आपने कहा कितना जरूरी है और आज जिस तरह से आपने शुरुआत में वो शब्द कहे कि हम लोग भगवान के भरोसे ही उठ रहे हैं <laughs> ये, भाई तो भाई ये। क्योंकि आज हमारा जीवन जो है बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ में लेकिन फिर भी हम लोग चल फिर रहे हैं बातें कर रहे हैं ये ईश्वर की देन है ऊपर वाले की कृपा हम सब पर है जिस वजह से हम लोग चल फिर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कुछ डाइट स्पेशल डाइट जैसे आपने के बारे में बताया ऐसे ही मसल्स के लिए और भी क्या चीजें हो सकती हैं बोन्स के लिए uh, कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जो uh, घर में उपलब्ध हो और हम लोग उसका थोड़ा सा uh, एक्स्ट्रा अगर यूज करते हैं या अलग से यूज करते हैं तो हमारी हडम के लिए और मसल्स के लिए मजबूती पैदा करे जी आ, अगर डाइट के बारे में मैं एक लाइन में कहना चाहो, तो बने उतना पेड़ पौधे वाली सब्जियां या फल ज्यादा खाए जो भी चीज या वस्तु है आर्टिफिशियल यानी इंसान के द्वारा बनाई जाती है उसका सेवन से कम और जो पेड़ पौधों पे नेचुरली उगती है उसका ज्यादा उपयोग करें। जैसे कि अपने फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं वेजिटेबल्स खा सकते हैं कठोर खा सकते हैं अनाज खा सकते हैं कठोर में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है जो हमारे स्नायुओं की दैनिक जरूरत हो सपोज की हमारा वजन है दे दे 80 किलो तो हमारे एक दिन की प्रोटीन की जरूरत 80 ग्राम होती है जितना वजन होता है उतना ग्राम प्रोटीन की एक दिन की जरूरत होती है रही रही। तो हो सके जी तो हो सके तो उतना कठोर ज्यादा ले उतने प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा ले कंदमूर ज्यादा ले सकते है गाजर है मूला है बीट है फ्रेश वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है उस सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और बने उतना ये सब चीजें कच्ची खाएं। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी जी जी स्वागत आ, स्वागत बताइए देखिए खान पान में खास कर क्यूँकी हम हड्डियों की बात कर रहे है मसल्स की बात कर रहे हैं विटामिन डी जैसे कैल्शियम की हमने भी बात की थी कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना बहुत ही जरूरी होता है एक्चुअली उसके एब्सेंस में कैल्शियम भी बेकार हो जाता है ना तो एब्जोर्व होता है ना वो शरीर में लगता है या उसका फायदा नहीं होता अफसोस ये है कि न सिर्फ पूरे वर्ल्ड में या डेवलप्ड कंट्रीज में बल्कि हमारे देश में भी विटामिन डी की कमी बहुत लोगों में पाई जाने लगी है और इसकी वजह है कि विटामिन डी जो मिलता है वो मेनली धूप से मिलता है सनलाइट से मिलता है और सनलाइट की कमी अभी तीन महीने हम लॉकडाउन में रहे अभी भी बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सनलाइट की कमी की वजह से बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो इसके लिए जहां तक हो सके आधा घंटा जरूर दोपहर महीने पहले दस ग्यारह बजे के आसपास धूप का सेवन जरूर करें जरूर करें सभी के लिए आवश्यक है और अगर नहीं कर पाए तो जरूरत पड़े तो अपना टेस्ट करा सकते हैं अगर कम है तो आपको <laughs> वही डील लेना चाहिए जो कि पाउडर फॉर्म में आता है दशे होते हैं तो उसको लेना जरूरी होता है तो बाकी ऑर्थोपेडिशन जो हो होते हैं मैंने देखा है कि वो लोग ये जरूर एडवाइज करते हैं कि एक गिलास दूध सुबह शाम जरूर पिए अगेन उसमें कैल्शियम कैल्शियम काफी होता है उसपे तो ये एडवाइज किया जाता है कि दूध जरूर पिए हालांकि बहुत लोगों को दूध से एलर्जी तो नहीं है एलर्जी तो बहुत कम लोगों को होती है लेकिन नापसंद जरूर करते हैं कुछ लोग दूध को जो की ठीक कम ले तो ये मैं करना चाह रहा था। अच्छा विटामिन डी का एक <laughs> फायदा ये भी होता है कि आजकल जैसे कोरोना एपिडेमिक चल चल रहा रहा है, रहा है, तो अच्छा। कोरोना के भी बचाव और ट्रीटमेंट दोनों में ही विटामिन डी का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके साथ अच्छा। साथ विटामिन डी की कमी से डायबिटीज में भी बड़ा प्रॉब्लम होती है अगर कमी होगी तो डायबिटीज जल्दी होने का चांस होता है तो इसलिए उसको पूरा रखना बहुत जरूरी जी जी जी जी उसके साथ मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर जी जी जी कुछ बता रहे हैं आ, जी, जी। जी, जी। जैसा डॉक्टर टी एस दरल ने बताया बिल्कुल ठीक बताया वैसे ही हमारे इंडियन पब्लिक्स में विटामिन डी के साथ विटामिन बी ट्वेल्व भी ज्यादातर कम पाया जाता है और उसी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से दर्दी ज्यादातर ये ज्वाइंट पेन कर रहा है पैर के जो काफ वाले मसल होते है वो पेन कर रहे है वो डेफिशिएंसी यानी उनप की वजह से शरीर में हर जगह उनको छोटे छोटे पेन शुरू हो जाते हैं जो आगे चल के एक बड़ा सा रूप धारण कर लेते हैं तो बी ट्वेल्व की आठा आता है फर्मेंटेशन और वो फर्मेंटेशन सूरज की धूप से आया हुआ हो उसका सेवन ज्यादा करना है जिससे बी की मात्रा शरीर में बनी रहे ये एक बहुत ही जरूरी सुखियां जी डॉक्टर दवल थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से रूबरू होते हुए और जैसे कि अभी D3 थ्री की बात आई है B12 की बात आ, आ गई है तो इन चीज़ों को हम लोग नेचुरली हमें बाहर से मिल जाता है सब्जियों से मिल जाता है लेकिन आजकल जैसे धूप की बात आती है तो सुबह सुबह कोई बाहर निकल नहीं रहा है <laughs> तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह हमें थोड़ा आधा घंटा जो है धूप में बैठ जाना चाहिए और इसके बाद जो नेचुरली हमें जो है डी मिल जाती है और अगर धूप से नहीं मिल रहा है तो क्या कोई चीज है जिससे हम लोग खाने से विटामिन डी थ्री मिल सकता है जी बहुत सारे जी दी, जी दी, दी बोह बोह के लिए बहुत सारी चीजों में विटामिन डी की मात्रा होती है दूध में सबसे ज्यादा होती है उसलिए दूध को माना जाता है और दूध की एडवाइस दी जाती है दूध के अलावा भी कई सारी चीजों में विटामिन डी पाया जाता है जैसे दूध से बनी सारी आइटम्स में विटामिन डी तो रहता ही है हम्म हम्म तो दूध से बनी कोई भी आटम, अगर कोई बच्चा है या दूध को मना कर रहा है तो उसको या तो फिर दूध की कोई आइटम दे दो दूध से बनी हुई जिसमें भी विटामिन डी की मात्रा कम या ज्यादा मात्रा में रहती ही है तो वो हम उसको वाई परेशानी सर इस बात की है कि डाइट से विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो पाती धूप तो चाहिए चाहिए इसके लिए बहुत जरूरी है अगर नहीं मिल पाती है कभी हो जाती है तो फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी जैसे मैंने पहले बताया इसके सेशे आते हैं छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं जिसको हफ्ते में एक बार लेना होता है और कम से कम अगर कमी है एक्चुअल में ब्लड टेस्ट करने के बाद तो वो नहीं। नहीं। तीन महीने तक लेना जरूरी है तभी उसकी कमी पूरी हो पाती है और साथ में कैल्शियम भी लेना पड़ता है अच्छा तो जहां तक हो सके आउटडोर जाइए धूप में बैठिए आजकल तो धूप बहुत सुहानी होती है मौसम है तो जरूर सेवन करना चाहिए इसका कोई विकल्प नहीं है डाइट से हाँ। में, में, में, में डॉक्टर पूरा पूरा नहीं नहीं हाँ, हाँ। दार्ल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ढवल जी बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से रूबरू होते हुए और फिजियोथेरापी किस तरह से काम करता है वो भी आपने बताया मसल्स के बारे में बताया बारे में बताया और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ एक्सीडेंट या कुछ इस तरह के हड्डियों की प्रॉब्लम्स आते हैं या पेन जॉइंट पेन वगैरह है आपको तो निश्चित तौर पे आप डॉक्टर की सलाह लेकर फिर फिजियोथेरेपी से कंटिन्यू करें तो उससे क्या होगा आपको एक तो डॉक्टर का आपको सजेशन मिल जाता है प्लस फिजियोथेरेपी आपको जो है एक एक्सरसाइज सिखाएगा रेगुलर आपको कैसे करना है कहाँ पेन हो रहा है उस पेन के लिए कौन से एक्सरसाइजेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से बताते भी हैं उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं उसके माध्यम से भी करवाते हैं तो इससे जो है पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है और आप जो है अपने रूटीन लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी आ जाते हैं अदरवाइज अगर आप मेडिसिन और दवा के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसमें टाइम जरूर जाता है तो इसलिए आप फिजियोथेरेपी से जरूर कंसल्ट करें ताकि आपका बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाए आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स भी या फिर कुछ ऐसी चीजें होती तो ट करे, तो करे सभी दर्शक मित्रों को जी मेरा ऐसा मानना है सोमवार से लेकर रविवार तक सुबह से हुँ. लेकर शाम तक अपने शरीर के लिए खाली पंद्रह से बीस मिनट निकालो ज्यादा कुछ ना कर सको तो अपने शरीर में जितने भी जॉइंट्स तो है आपको ऊपर हो होता है पैर बीस पंद्रह बार मुड़ खोलो ये तो सारे एज ग्रुप वाले कर सकते हैं कम से कम बीस मिनट निकाल के वो एक्सरसाइज कर लो वो आपको फिट एंड फाइन रखेगी अगर वो रेगुलर बेसिस पे होगी तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 20-30 मिनट तक वॉक जरूर करिए और जो वॉक करते <laughs> हैं वो अगर ब्रिस्क वॉक हो तो बहुत ही बढ़िया यानी कि थोड़ा सा तेज चलिए जो टहलते हैं, हैं वो तो खाने के बाद तो ठीक है बट अदरवाइज एक्सरसाइज के रूप में करना है तो आपको तेज चलना पड़ेगा की थोड़ा सा निकलना चाहिए सही बात है सही बात आप <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू दोनों डॉक्टरों को और बड़ा अच्छा लग रहा है आज का कन्वर्सेशन सुनकर और हम सभी को जो है बीस मिनट कम से कम दे और वैसे भी सरकार कह रही है कि आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज यह मंत्र खुद सरकार हम सभी को बता रही है कि भाई इसके लिए आप टाइम जरूर दें इसका मतलब यही है कि हम सभी का जो हेल्थ है वो अलार्म करता है इसलिए हमें आधा घंटा अगर हम लोग दे देते हैं अपने लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक जो है बूस्टर का काम करेगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देगा और डॉक्टर से भी दूर रखेगा मेडिसिन से भी दूर रखेगा तो निश्चित तौर पे आप आधा घंटा 20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है आप मॉर्निंग इवनिंग जैसा भी टाइम मिले ज़रूर निकालें दोनों डॉक्टरों का यही सजेशन है यही मैसेज है और इसी के साथ जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर नारल सर एक छोटा सा पीस सुनाइए मुकड़ा अंतरा क्योंकि शुरुआत में आपने सुनाया था तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पीस आप सुनाइए फिर हम लोग पूरा करते हैं डॉक्टर धवल के लिए सुनाइए चार लाइनें लाइने <laughs> yeah. nice. के लिए और आप बल्कि जितने भी मेरे साथ लोग बैठे हैं सभी के लिए चार पहले मैं रखता आपको तो पता ही हमें कभी भी हूँ <laughs> <laughs> तो चार पंक्तिया क्योंकि आज हमारा विषय काफी अब तक मेडिसिन से रिलेटेड रहा है डॉक्टर से रिलेटेड रहा है तो आपने देखा होगा की डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं कहते जी जी जी मेरा कहना है बिल्कुल मतमानी है डॉक्टर भगवान नहीं होता <laughs> वो भी आपके तरह इंसान है लेकिन फिर भी लोगों में धारणा है तो अब चार पंक्तियां देखिए इस मैं कि लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ तन मन से अभी तक जवान हूं पर माफ करना भाई तेरे लिए तो मैं बूढ़ा इंसान हूँ <laughs> देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें ये बुजुर्गों को खासकर जो पचास 60 से ऊपर की उम्र के होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करता है प्रभावित प्रिकॉशन की जरूरत होती है तो हुँ. अब मेरी उम्र में अगर गाना सुनाने लगे और क्या सुनाए ये बड़ी अजीब सी बात होती है बट क्योंकि मैं सब अभी युवा लोगों की कंपनी में बैठा हूँ तो <laughs> एक फुकड़ा और एक अंतरराष्ट्रीय के <laughs> के लिए बिल्कुल, बिल्कुल इंटरेस्ट की दुनिया आपकी शादी तो हो गई होगी नहीं अच्छा चलिए फिर तो आपके लिए और भी जरूरी है ये फिल्म कटी पतंग का राजेश खन्ना पर फिल्माया गया किशोर कुमार दीबाना होता है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 क्षमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से वे होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से वे होता है थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा okay. रहेगा थैंक यू और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और डॉक्टर धवल कपाड़िया को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं डॉक्टर नारायण जी. जी को विक्रांत राय जी को और रोशनी जी को और शिवानंद जो हमारे साथ जुड़कर एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमें सुनाया तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते हुए सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए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 बाते मुलाते